कुछ मेघ पर्वत के तुल्य कुछ हाथियों के समूह के समान कुछ कुटांगार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं, तदन्तर भासकर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे सात प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं, तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्यानकारी उस सम्पूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है जल के द्वारा तेज अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय वह अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाता है इस तरह के शांत हो जाने पर सयंभू ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्यधिक जल के प्रवाहों से समस्त भूवन को अपलावीत करते हुए वैसे ही अपनी जलधाराओं से इस भूवन को परिपूर्ण कर देते हैं जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाह से अपने तटों को आक्रावीत कर देता है ये मेघ इतने जल से भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकड़ों पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा गृहीत वह जल बादलों में स्थित रहता है पुनः वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूर्तित हो जाते हैं कि सबत्र अपने तटों का जलमय हो जाते हैं पर्वत जल में हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में डूब जाती है। उस भयंकर एकायनों महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी के लीन हो जाने पर योग निद्रा का आस्त्रय ग्रहण कर देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने एक हजार चतुर युगी का एक कल्प कहा है, अभी जिसका विस्तार बदलाया गया है। वह वाराह कल्प इस समय चल रहा है ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं पुराणों में काल चिंतक मुनियों ने उनका वर्णन किया है सात्विक सत्व प्रधान कल्पों में हरि अधिक महात्म होता है तामस्त तमह प्रधान में शंकर का और राजस रजह प्रधान में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म होता है इस समय प्रवर्तमान वाराह कल्प है अन्य भी साप्तक कल्प हैं, उनमें मुझे कुर्म भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान तप तथा ज्ञान प्राप्त कर, उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के इकारणों हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्ता का आश्रय ग्रहण कर माया माया योग रिद्र उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षिगण तपस्या तथा योग रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रालीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं मैं पुराण पुरुष भूर भुवः प्रभाव तथा विभू हूं मैं हजारों चरणों वाला श्री संपन्न हजारों किरणों वाला तथा हजारों नेत्रों वाला हूं मैं ही मंत्र अग्नि ब्राह्मण यगीय पात्र सोम तथा घृत भी मैं ही हूँ मैं ही सम्वर्तक अग्नि महान आत्मा पवित्र तथा परम यश हूँ वेद वेद्य जिसे जाना जाता है प्रभु गोपता रक्षक गोपति इंद्रियों एवं बाड़ी के स्वामी तथा ब्रह्मा का मुख आदिर भाव स्थल भी मै ही हूँ मैं अनंत तारक योगी गति गतिशीलों में श्रेष्ठ हंस प्राण कपिल विश्वमूर्ति सनातन क्षेत्रज्ञ प्रकृति काल जगत बीज और अमृत स्वरूप हूं मैं ही माता पिता तथा महादेव हूं मुजसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है मैं आदित्य के समान वर्ण वाला भोंनो का रक्षक नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूं योगपरायण यति जन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी यात्मा का ज्ञान प्राप्त कर अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करते हैं इति श्री कूर्म पुराणे खट सहस्रयाम 44वां अध्याय प्राकृत प्रलय का शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन, शिव की आराधना के विधि, मुनियों द्वारा कुर्म रूपधारी विष्णु की स्तुति, कुर्म पुराण की विषयानुक्रमणिका का वर्णन, कुर्म पुराण की फलस्वर्थी तथा इस पुराण की विरक्त श्रोत्र परंपरा का प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा नारायण की वंदना के साथ पुराण के अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संखेप में वण करूंगा उसे आप सब श्रमण करें दुतीय प्रार्ध अर्थात् ग्रह्मा जी की पराय दिव््य 100, वर्ष का समय के बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला काल रूप कालाग संपूर्ण जगत को भस्म करने का निश्य करता है महेश्वर देव अपनी आत्मा में आत्मा जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं भगवान नील लोहित महादेव भिशर रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं सौर मंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर सात सात किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर सम्पूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं समस्त सत्त्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशिर नामक महान अस्त छोड़ते हैं संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेली ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती हैं ऐसी वैदिकी सुती है देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हजारों नेत्र वाले हजारों आकृति वाले हजारों हाथ पैर वाले हजारों किरण वाले भीषण दंष्ट्रा गाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले त्रिशूली चर्ममबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं पत्नी के नित्य रूपी अमृत का पान कर परम कल्याण रूपिणी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड मंडल को दक्ष करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपनी इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने hit us jal ko हव्य वाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वह तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वह आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है सत्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में हो जाती हैं और के अधिष्ठाता अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं श्रेष्ठो वैकारिक तेजस तथा भूताद तामस नामक तीन प्रकार का अहंकार महत्तत्व में लीन हो जाता है यह महत्तत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही है अतः ब्रह्मा रूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महत्तत्व का संघार वह प्रकृति कर देती है जो अव्यक्त एवं समस्त जगत का मूल कारण है इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संघार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर व्युक्त कर देते हैं इस प्रकृति पुरुष को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संघार कहा जाता है क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता यह वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है नहीं हो सकता गुणों की ही प्रकृति है और अव्यक्त है जगत का मूल कारण प्रधान है वह अचेतन है इसे माया के रूप में समझना चाहिए